वंदे गुरुपद दंदम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नीलांदसहित श्रीनंद नंद नंदे नंद नंद नंद नंद नंद राधिका चरणोदय गोपीजनो समयूत बिंद वंशाकल्पतरुवश्चृपा सिन्द्यव पतितानं पाने वैष्णवभ्यो नमो नम मूकघयत गिरी यदिपा तमह वंदे परमा बृंदाई तुष्द वै पिया वै केशव भक्तिपदी देवी सत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं से ही नरत्म देवी सरस्वती वतोजयो संकीर्तने संर्तने कथोपदेशे गौरी गौरीपत्र प्रकाशने च सदाक्त गुरभक्ति भक्ति प्रमदा खुजगोबर दैयम सदा तेथास पिभप्नमिश्चम तेस्प शिव विरचन तम शरण्यम भीतापाल दिपोथ वंदे महापुरुष ते चरिंद दुस्तज सुजक्षण धर्मी अर्जुचसा जया मेघ दैत्यपिता वंदे महापुरुष ते चरविंद यद्लवन खंद मनी छटाया विस्फुित किपवधु स्वदर्शी पूर्णनुराग्र सगर सारूर्ति साराधि कामी कदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनंदत गदाधर शिव सनी श्री गौरभक्तविंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निदानंद श्रीअदैत गदाधर शिव सारे श्री गौरभक्तविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजानुलित भुजौ कन का दा संकर्तनको कमला विष्णरु दिज बरो जगधर गोपालौ वंदे जगत करू करुणा बतारू हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे नैवात्मनो प्रभुर निजलाभपूर्ण मान जनाद विदिशो करुण विनी जज जनो भगवती विदधी तन तो तच्चात्मने प्रतिमुखस्व य श्री तो श्री शिलोभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभु ने बताए श्री शिलोभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बताए हरिभजन करने से स्वाभाविक रूप आपका सामने लाभ पूजा प्रतिष्ठा कामिनी कांचन आते रहेगा डू अंडरस्टैंड हरिभजन के द्वारा स्वाभाविक रूप साधक का सामने लाभ पूजा प्रतिष्ठा कामिनी कंचन ये आते रहेगा इसके लिए व्यस्त होना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं कामिकांचन लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए बहुत व्यस्त होना एक कोई बुद्धिमानी का काम नहीं ल हम चर्चा कर रहा का, का, काल चर्चा कर रहे थे ये भगवान अपना परिकरों को अपना निजी जन को जड़ जगत में कृपा वितरण करने के लिए भेज देते हैं श्रीमद भागवत जी महापुराण में तीसरा स्कंद तीसरा स्कंद थाट कैंटों में बिदुर जी महाराज जी को जुदिष्ठिर महाराज जी ने सुंदर रूप से बताए बिदुर जी महाराज चले गए हस्तिनापुर का जितना सारे युद्ध है कुरुक्षेत्र के युद्ध हस्तिनापुर हस्तिनापुर और इंद्र बस्तो दोनों जो बात है बाद में देखा गया राज्य विभाग हो गया पहले तो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुए युद्धो अवसान होने के बाद बिदुर जी लौट लौट रहे हैं अभी लौटे हैं और युद्ध सब शांत हो गया इसी समय जुधिश्चित महाराज रोते हुए बिदुर जी महाराज को बताए ये तीर्थी कुरंती तीर्थानी शांत स्थिति तीर्थी तीर्थी तीर्थीता स्वयं प्रभो तीर्थीर्थात गदावृत महाराज आपका मापिक जो महाजन है आपका मापी जो वैष्णव है ये तो महाराज स्वयं तीर्थ है महान तीर्थ है आपका मापी जो पहुंचे हुए संत है आपका मापी जो भगवत भक्त है आपका मापी जो वैष्णव है वो तो स्वयं ही है महान तीर्थ है भगवद गीता भगवता भगवत विदा भगवत तीर्थभूता स्वयं प्रभु फिर भी ये एक आपकी लीला है आप तीर्थों को पवित्र करने के लिए तीर्थो तीर्थाटन करते हैं तीर्थाटन तीर्थ पर्यटन करते हैं तीर्थों को पवित्र करने के लिए क्योंकि शास्त्र में कहा गया तीर्थों में जितना सारे पखंडी लोग बसते हैं रहते हैं तीर्थों में व्यविचार करते हैं असदाचार करते हैं लाचार से वो सब व्यक्तियों का दायरा तीर्थों का जो महिमा फीका पड़ जाती है तीर्थों को जो शक्ति और इसीलिए जो सच्चा संत हैं वैष्णव है वो जब तीर्थों में गमन करते हैं तीर्थों में जाने का साथ साथ ही तीर्थों में एक नया सा भाव नया सा शक्ति पैदा हो जाता इसीलिए प्रलाद प्रहलाद इसीलिए हमारा जुधिष्ठ महाराज जी विदुजी महाराज को कहते हैं भगवत पिता भागवत अतिर्थिभूत स्वयं प्रभु आप तो खुद ही एक महान तीर्थ है फिर भी आप तीर्थ करते करने के लिए पर्यटन करने के लिए चले जाते हों क्योंकि आपका अंदर में जो भगवान है भगवान तो सब कोई का अंदर में है महाराज तो कैसे आपने ऐसा बता दिया सब कोई का अंदर में भगवान है परमात्मा के रूप में सच्चा बात खिरदोक साही खेरदाही अनिरुद्ध विष्णु हर जीवो का अंतर में परमात्मा का रूप में बसते हैं इट्स इट्स ट्रू लेकिन जिस हृदय में कोई काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य कुछ नहीं है चेतो एक अनाविध्यम सत्यम प्रसीदत, चेते एतोइर अनाविध्यम स्थित्यम सत्य प्रसीदति। संपूर्ण रजोतमो और सतगुण की जी जो लहर चलते हैं दुनिया में ये प्रकृति का जो प्रभाव है इनमें से जो महापुरुष मुक्त है संपूर्ण उनको ये जगत की जी त्रिगुण है सतरजोतमो ये उनको स्पर्श नहीं कर सकता तो ये शतुगुण जो हमने बताए अभी चेतो एतर अनाविध्यम है सित्यम सत्य प्रसिदती ये सतुगुण जो है जो शतगुण का बारे में हमने अभी बताने जा रहे हैं इसको बोलते शुद्ध सतो ये प्रकृति का शतो नहीं है गीता में भगवान जी बताएं जो अगर तुम्हारा अंदर में शतगुण है फिर भी इट्स अ काइंड ऑफ बॉन्डेज फॉर यू इफ यू हैव इन्फ्लुएंस ऑफ सतगुन इन यू स्टिल इट्स अ काइंड ऑफ बॉन्डेज गिव यू सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन रिलैक्सेशन इन योर माइंड बॉडी स्टिल इट्स अ काइंड ऑफ बॉन्डेज ये भी आपको ये, ये आपको बंद कर देंगे लेकिन शुद्ध सतगुण जो है जो संतों के अंदर में रहते हैं यह सतुगुण आपको बंधन नहीं करने वाला है क्योंकि इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है जड़ जगत का किसी आदमी में अगर सतगुण है तो ये मत समझना कि उसको सतगुण ही केवल है सतुगुण के साथ थोड़ा रजोगुण भी है तमगुण तमोगुण भी है इट्स एटमिक्सचर मिक्सिंग ये जड़ जगत में किसी ऐसे गुण नहीं है जो विशुद्ध हो सकता समझा किसी आदमी का अंदर रजगुण है तो इसका मतलब ये नहीं कि शिव रजगुण है रजोगुण प्रधान है इसका अंदर सतगुण भी थोड़ा बहुत है तमोगुण हो सकता है किसी का अंदर में तमोगुण का प्रभाव है इसका मतलब ये नहीं है उसका अंदर रजगुण है ही नहीं है मैं मिक्स एक जरजगत में कभी शुद्ध गुण का संभव प्राप्त करना संभव नहीं शुद्ध सतुगुण प्राप्त करना एकमात्र संभव है गुरु वैष्णव के लिए दो जो आर बियॉन्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मटेरियल क्लॉचर है प्रकृति गुणों का प्रभाव का ऊपर चले गए जो सब संत महात्मा ये तो दो किस्म का है एक तो नित्य पार्षद है जैसे श्री जैसे श्री भक्ति भक्ति गौरव वैकल गोस्वाई महाराज जी भगवान का नित्य पार्षद है और एक किस्म का होता है साधन सिद्ध ये नित्य सिद्ध पार्षद है वैखनेश महाराज जी भगवान का नित्य सिद्ध पार्षद और जो साधन सिद्ध होते हैं मतलब पहले बद्ध अवस्था में था अभी भजन करते करते ऐसा हो गया कि वो प्रकृति का प्रभाव का बाहर चला गया तो ये साधन सिद्ध हुआ साधन सिद्ध हुआ प्रकृति का बाहर जाने का मतलब प्रकृति को जय कर लिया प्रकृति का बाहर जाने का मतलब प्रकृति को जय किया लेकिन प्रकृति का प्रभाव से मुक्त होने का बाद भी हमने देखा है शास्त्रों के अपमान है बहुत सारे आदमियों को ये साधक जो है प्रकृति का बाहर चला गया फिर प्रकृति का अंदर गिर गया बहुत उदाहरण है तो प्रकृति का बाहर चला गया मतलब प्रकृति को परिपूर्ण रूप से जय किया ऐसा भाव नहीं लेकिन प्रकृति को परिपूर्ण रूप से जय करने का एक पद्धति है उसको ही बोला जाता है भक्ति शुद्ध भक्ति ज्ञान जोग कर्मयोग ध्यान जोग राजगोह जोग जो भी आप भगवान का साथ नाता जोड़ने का रास्ता ढूंढोगे अल्टीमेटली वो आपका लिए सक, आपका लिए कहाँ तक आपको ले जाएगा है? कोई ठिकाना नहीं क्योंकि ब्रह्मा जी खोद कह रहे ज्ञने प्रयास मुद पश्व नमंती जीवंती सन्मुख रही भवदीय वार्ता स्थान स्थितिता श्रुतिगता तो नोवान् मनोभी जे प्रयासो अजीतो ओपि जीतोपि ओसी तय तो स्त्रीलौक्या तो इसमें ब्रह्मा जी खुद बता दिया हमारा ज्ञान की प्रयास छोड़ दे अब भागवत में थर्ड तीसरा स्कों में बहुत बताया सुंदर आरुज कृच्छेन परम पदम ततः पतति अधो अनाद्रित जस्मत अन्यो ये भी बताए भगवान अपना प्रचेषा के द्वारा अपना प्रचेष्ठा के द्वारा आ, बहुत दूर तक साधक पहुंच गया आरुध्य कृच्छेनो आरुज कृष्ण बहुत बहुत कष्ट करके बहुत कष्ट सहन करना पड़ा उसको बहुत ही भजन का प्रसिद्ध और ध्यान बहुत कुछ ज्ञान योग में भी ध्यान योग में बहुत कष्ट की बातें हैं तो आरुध्य कृच्छेन परम पदम तथा वो परमपद मतलब ब्रह्मपद परम पद मतलब ये नहीं भगवान का चरण का सौंदर्य सौंदर्यो जो आनंद का आस्वादन किया ऐसा नहीं ब्रह्म पद में ब्रह्म पद में प्रतिष्ठित हो गया सुप्रतिष्ठित नहीं प्रतिष्ठित हुआ सुप्रतिष्ठित अलग बात है प्रतिष्ठित अलग बात है अरुज अरुज मतलब क्लाइंबिंग अपने अपने कोशिश करते कहते उठा इसको अरुजो जैसे हम नीचे से पचास सीढ़ी अरूढ़ो संस्कृत में आरूढ़ होकर हमने इस मंदिर में पहुंचा आरोना परम पदम तत पत परम पद को प्राप्त किया फिर उसका बस भी उसका डिग्रेडेशन हो गया पतन हो गया क्यों अनादृतो चुस्मत अंग्रह तुम्हारा चरण का जो तोरा तुम्हारा चरण का जो सौंदर्य जो है सौकर जो है भगवान इसका आस्वादन नहीं मिला और उसको अनादृत हो उसको आदर नहीं किया कि तुम्हारा चरण का सेवा सबसे बड़ा चीज है तुम्हारा चरण जुगल की सेवा सबसे बड़ा चीज है इससे बड़ा कुछ नहीं इस बात को समझ नहीं पाया इसलिए तुम्हारा चरण जुगल का सेवा को ठुकरा दिया ऐ, क्या होगा हम तो ब्रह्म पद प्राप्त लेकिन उसके बाद भी उसको नीचे में आना पड़ा आरुज कृच्छेना परम पदम तथा पतती अध अनादृतो युष्म अंग्रहित तुम्हारी चरण की सेवा सुंदर जो इसको अवमानना किया अवहेलन किया अवहेलन तो इसके लिए पतन होना पड़ा काल जो चर्चा किया था इसको ये चर्चा को बढ़ाते हुए हम उस सीक्रेट क्वेश्चन का आंसर दे देंगे आज आज जो बात कह रहे थे वो क्या है सब कोई का अंदर भगवान है परमात्मा के रूप में लेकिन जो भक्त है शुद्ध भक्त है शुद्ध भक्तों का अंदर में कोई कामना वासना सरवरीपु काम क्रोध लोभ मोह मोदो आश्चर्य ये छिपु का कोई प्रभाव नहीं है इसीलिए इनके हृदय शुद्ध भक्तों का हृदय साफा इट्स वेरी क्लीन द हार्ट ऑफ ए प्योर डिवोटिंग इज वेरी क्लीन हृदय बहुत साफा होता है इसीलिए उस साफा हृदय में भगवान का रिलैक्सेशन भगवान बहुत आराम कर सकते हैं प्रकट भी भगवान का भक्तों का हृदय में रहना ये आराम है आराम जानते हो जिसको कीर्तन में हम गाते हो कभी सोचते नहीं हो। नोवडी इज देयर टू एक्सप्लेन यू तुम्हारा सामने कोई आदमी नहीं है तुमको ये एक्सप्लेन करके बताए हमारा जितना प्रचार प्रसार का मामला हमारा सामने आते हैं हम बार बार बोलते हैं फास्ट ट्राई टू पीच इन योर मठ तुम्हारा मठ में पहले प्रचार करो, फिर उसका बाद बाहर जाओगे लेकिन कोई मानता नहीं गुस्सा हो जाता सब आचार्यों को बोलते हैं महारा महाराज पहले विचार करो अंदर क्योंकि अंग्रेजी में एक बात है चैरिटी बिगिंस सेट होम चैरिटी बिगिंस सेट होम तो अगर दया करना है पहले मंदिर का अंदर आगे सब वातावरण ठीक हो जाए उसका बाद बाहर में हैं, ये सब नियम है तो भगवान भक्तिर हृदय सौदा गोविंद विश्राम कीर्तन किए की करू तो हाँ से भावटा भक्तर हृदय सदा गोविंद विश्राम द सुप्रीम लॉड कैन गेट रिलैक्सड रिलैक्स इंट द हार्ट अफ ए प्योर डिवोटी वाई देर इज नो इनफ्लुएंस अफ त्रिगुणा थ्री मोड्स अफ नेचर सो गड कैन टेक रेस्ट भक्तों का हृदय में भगवान रेस्ट विश्राम ले सकते क्योंकि उसका अंदर में कोई पीड़न नहीं है उत्पीड़न उत्पीड़न नहीं है भक्ति का जो अमृतमय प्रवाह है भक्ति का अमृतमय जो जो वेग है इसी के द्वारा उसका हृदय निर्मल हो गया अब भक्ति का गोद में भक्ति का जो बनाया हुआ परिवेश उसी में संत महात्मा लोग और भगवान खुद भी रास्ते हैं अभी ए मंदिर में तुम वैभिचार शुरू कर दो और पाँच दिन बाद देखोगे तुम्हारा हालत क्या है अगर तुम मंदिर को रक्षा करना चाहते हो हम हर जगह ये बोलते हैं हर आचार्यों का चरण में हमारे प्रार्थना है कि पहले विग्रह सेवा भगवान गुरु वैष्णवों का सम्मान और मंदिर में जो विग्रह हैं इनके सेवा में कभी अवहला नहीं करना मंदिर का सेवा अगर ठीक ठाक हुए तुमको किसी भी जगह मांगने के लिए नहीं जाना नहीं पड़ेगा मैजिक हम आई कैन शो यू मैजिक इफ यू कैन इफ यू कैन डू परफेक्ट वैष्णव गुरु वैष्णव सेवा इफ यू कैन डू परफेक्ट सेवा इन साइड टेम्पल देन यू नीड नॉट गो एनी वेयर टू बेग एनी थिंग फ्रॉम एनी वेर यू कैन मैनेज एवरी थिंग नाइसली सो स्मूथ बट नो अंडरस्टैंड माई पॉइंट That is the प्रॉब्लम तो इसी में क्या बात है भक्त रिदॉय सदा गोविंद विश्राम हमने काल उचर्चा किया था जे भगवान इस दुनिया में गुरु वैष्णवों को भेज देते हैं सब कोई का सब कोई जो बद्ध जीव है ये बद्ध जीवों को कृपा करने के लिए भगवान जगत में संत महात्मा को भेज देते हैं क्योंकि काल चर्चा किया था संतों ने क्या करेगा महाराज कोई क्या चमत्कार है हाँ, चमत्कार है द एक्सेलेंस इज देयर विद गुरु वैष्णव दे कैन काट ऑल योर बॉन्डेज बाय देर स्पीच स्ट्रॉन्ग स्पीच इसको ही तुम्हारा तीसरा स्कंद पे जब कपिल जी देवाहती अपने माँ को दिव्य ज्ञान, तत्व तो तो ज्ञान उपदेश करने का टाइम समय ये सब बताए थे वहां बताए कि संत महात्मा का संगी क्या होगा मैंने वो दिव्य प्रवचन शता मम बीरज संभवत हृत कर्ण रसायना कथा तोश आसु आशु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्या भक्ति रोणु gradually you can step up right? if you can have the chance to get the association of Guru Vishnu then you can every moment if you are if you are very conscious then you can see that uh, how excellent their बिहेवियर how excellent their भजन एंड ऑटोमैटिकली दे आर गोइंग टू स्पीक हरी कथा टू यू ऑल द टाइम बिकॉज दे नेवर स्पीक एनीथिंग यूजलेस दैट इज दिंग शतांग प्रसंग याद संतो महात्मा का संग में तुम्हारा यही फायदा है जब कभी भी फालतू बातें का चर्चा नहीं होगा They are never going to speak anything about profit and loss. They are not businessmen. Follow? तो ये जो संत महात्मा है वो बिजनेसमैन नहीं है किसी ने जोर जबरदस्ती की प्रणामी दे दिया चलो ठीक है जोर जबरदस्ती मांगा तो नहीं तो उसको लेकर सेवा में लगा देंगे एक पैसा भी खाए नहीं लेकिन बद्धजीभ जो वो पैसा लेते रहे भजनबल नहीं है वो क्या करेगा अपना बैंक खोलेगा बैंक अकाउंट उसमें डिपोजिट करना शुरू कर देगा इट्स ए काइंड ऑफ बॉन्डेज इफ ए बॉन्डेज सॉल गेटिंग सम प्रोणामी फ्रॉम एनी He like ही लाइक टू कीप इट इन बैंक ही विल ओपन फर्स्ट यू विल ओपन मन अकाउंट दे डिपोजिट दैट्स अ काइंड ऑफ बॉन्डेज बट एनी शुद्ध वैष्णव कोई शुद्ध वैष्णव है तो वो कभी ये पैसा को खाएंगे सेवा में लगा देंगे तो इसमें दोनों का भाव में अंतर है एक का तो भोगने का वासना है और एक का तो सेवा का वासना है दोनों में अंतर है तो ये जो हमने बताए काल काल एक आश्चर्य चर्चा हुआ था इसमें हमारा सामने एक क्वेश्चन आया कि महाराज आप काल उत्थापन किए थे चर्चा किए थे जे इफ वी आक्स सन गॉड दैट है सन गॉड विल है इज इट पॉसिबल सूर्य को प्रश्न करो जे आपने अपना जिंदगी में कभी अंधेरा देखा है तो लेन तो देन नहीं देखा अरे हमारा जब से पैदा हुआ ती देखा तहम जहां रहता है तो अंधेरा नहीं रहता है तो ऐसा माफी भगवान जो गोलोक वृंदावन या बैकुंठ जगत में नारायण रूप में है इनके साथ बद्धो जीवों का कांटेक्ट होना मुश्किल है क्यों काल बताया था बद्धो जीव हर हर वक्त रजोत्तम गुण में फंसे हुए हैं इट्स अ काइंड ऑफ डार्कनेस देट बॉन्डेड शो दे आर इन साइड सतो रजोत्तम गुण इट्स अ काइंड ऑफ डार्कनेस ये अंधेरा है तो भगवान का साथ इनके कांटेक्ट करना संभव नहीं इसीलिए हमको भाया मीडिया चाहिए हमको गुरु वैष्णव चाहिए हमने ये चर्चा भी किया था इन इनकेलकाचार I told Guru Vishnu is a transparent medium through which you can see. If you put off your lens, you cannot see things clearly. If you put the lens on, then you can see everything. एवरी is what, right? वाट राइट तुम्हारा आंखों में आंखों में कोई तकलीफ है तुम देख नहीं सकता प्रॉपरली तो तुमने तुमको डॉक्टर ने लेंस दिया लेंस की व्यवहार करो तुम सब कुछ दिखाई पड़ेगा तुमको तो तुमने भगवान मंदिर का अंदर जो भगवान है या तो इस मंदिर का अंदर जो शिला भक्ति को बैखनस गोसाई महाराज है इन लोगों को ये अपराखित जगत का जो दर्शन है तुम्हारा पास नहीं है तुम ये आंखों के द्वारा दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि दर्शन किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? है दर्शन नाम का जो एक्शन है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा पहला संस्कार का ऊपर व्हाट काइंड ऑफ दर्शन यू हैव दैट डिपेंड्स अपॉन योर प्रीवियस एक्टिविटीज इन योर प्रीवियस बर्थ प्रीवियस एक्टिविटीज इट डिपेंड्स इट विल गिव यू सममेंटम टू रेक्टिफाई योर आयस टू सी वाट इज वाट जथा यथ हो जिसको बोलता है जो वस्तु जो वस्तु जो है उसको उसी मुताबिक देखना का मतलब है जथाजथ दर्शन जैसे मंदिर में ठाकुर जी है हम उसको ये बद्धो अवस्था में देखें तो मोहना पत्थर का पुतली है तो मंदिर का नहीं पत्थर का है लेकिन जो भजन करते करते जो सिद्ध महात्मा हो गया या तो नित्य प्रषद जो है नित्य सिद्ध महात्मा इन लोगों का दर्शन में अंतर है ये लोग जहां तक काल हमने बताया था जो शुद्ध वैष्णवों का दर्शन में कोई रोक टोक नहीं है देयर इज नो बैरियर आई टोल्ड हंड्रेड एट्टी डिग्रीज एंगल ऑल अराउंड और बद्धजुग का जो दर्शन है इसमें सम सॉर्ट ऑफ एपर्चर इज देयर यू वील हैव टू सी थ्रू ए सर्टन एपर्चर है लाइक वी हैव सीन इन कैलकाटा हॉर्स हॉर्स कार विंग द मैन पुटिंग ऑन वेरियर हियर सो दैट हॉर्स दैट हॉर्स कैन सी ओनली दोड ये कैन नॉट सी व्हाट इज नो कैन नॉट सी जो घोड़ा है रास्ता में जाओ भुवनेश्वर में जहां जाओ घोड़े को ऊपर में एक ठो ठुली दे देते हैं तो दिया जैसे घोड़े जो रास्ता में चलेगी वो मार्ग वो मार्ग को ही दर्शन करके चले अब तुम्हारा अंदर भी जैसे घोड़े का मालिक उसको ऐसा लगा दिया पर्दा लगा दिया जैसे वो चलने का मार्ग देखे अब तुमको किसने पर्दा दिया तुम्हारा दर्शन में जो पर्दा है यू हैव यू हैव डेवलप्ड वन इन योर साइट हु हुज गिविन दिस साठर माया देवी माया देवी महामाया तुम्हारा जो दर्शन का जो बैरियर है रुकावट है पर्दा है ये पर्दा किसने दिया माया देवी दिया दुर्गा हैं? माया भी ने दिया इसलिए तुम्हारा लिए संभव नहीं तुम माया का भोग स्वीकार किया हमको भोग चाहिए ये ये ये सुंदरी रमणी है, है, है, पैसा सब महाराज कुछ नहीं है कुछ नहीं है सब बेकार दो दिन का बाद फाका। like कौर्पूर। कौर्पूर ये इफ ये सब फाका लाइक कौरपुर कौरपुरपुर देन आफ्टर सर्टेन टाइम यू कैन सी दो करपूर करपूर यू सी कंपो करपूर जानो तो तो कर्पूरों का मापिक भैनिष हो, हो जाएगा ये कुछ नहीं ये रंग रूप रस ये जगत का जो रनक है एंजॉयमेंट है इसमें आशा मत करो हमारा ये कथा हमारा साथ तुम्हारा दोबारा दर्शन नहीं भी हुआ माय स्पीच कैन स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग टू हेल आज हमारा साथ तुम्हारा दर्शन हो गया अगर जिंदगी में दोबारा तुम्हारा साथ दर्शन नहीं हुआ तब भी ये कथा काल और आज का तुम्हारा दिल में बैठ जाए तो तुमको किसी माया का हिम्मत नहीं है कि तुमको घर धक्का करो माइंड इट समझ लेना यह बात अगर भूलोगे उसके लिए मैं जुम्मेदारी नहीं हूं संत एव अश्व मनोव्यासंगम उगति तुम्हारा अंदर में जो कामनाएं हैं कामनावासना दुर्वासना सारे संत क्या करता है जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं कैसे आउट ऑफ इट्रोंग स्पीच यू कैन काट द रूट ऑफ योर डिजेयर भोगने का जो वासना है उसको अगर उखाड़ के फेंक दो तो इज देयर नी प्रॉब्लम उसमें तो कोई समस्या है नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए समस्या तो इसलिए है तुम्हारा समस्या के लिए तुम खुद दाई हो किसी को गाली मत दो किसी को गाली मत दो तुम्हारा समस्या के लिए तुम खुद दाई हो किसी को दाई मत करो तो संतु एवं अस्वच्छिंदी मनोव्यास उगती भी प्रवोचन के द्वारा ये कथा अगर तुम्हारा पास अगर सुजोग नहीं है अगर बोलते हो महाराज ज्यादा कथा बताने का आदमी है नहीं किसी का पास तो क्या करोगे कीर्तन करोगे सुंदर ढंग से उसके बाद वो सब जो अपराकृत कथा जो कथा में इतना सुंदर एक एक करके लहर लहर जानते हो ढे समुंदर में लहर आते हैं एक एक करके विचार का ढे आते हैं वो जो विचार वो तुमको जैसे इसको कोई किसी ने नहीं बोला कथा को रिजर्व करो क्योंकि ये हमारा लिए काम का बात नहीं कि कौन भगवान ने इसको प्रेरणा दिए जहां भी कथा हो क्या अंग्रेजी हिंदी जहां भी हो इसका काम है वो जहां भी रहे उसको प्रोटेक्शन करके रख दे हमने मारने जाए तो बोला महाराज वाई यू आर वाई यू आर एनॉयट आप क्यों परेशान होते हो आप तो विदेश में नहीं जाओगे कोई जगह नहीं जाओगे तो ये कथा अगर चले जाए तो किसी को प्राण को रक्षा कर दे इसमें आपका क्या परेशानी है क्योंकि आपका तो अहंकार नहीं है आप बोलते ये कथा आपका नहीं है आपका आपका कहना है कि कथा शिला भक्ति वैभवपुरी गोश् महाराज भक्ति प्रमोद शिला भक्ति पोमोपुरी के सिंह महाराज शिला प्रोपात जी का शिलाभक्ति गौरव बैखणस गो सही महाराज इन लोगों का कथा है कथा तो हमारा नहीं है हम जब वंदना करके बैठते हैं कथा का प्रेरणा देते हैं महाजन भगवान आके बैठते हैं गुरुजी और कथा चलते रहते हैं तो ये कथा में आपका अगर अभिमान नहीं है जे कथा हमारा है इसको रिकॉर्डिंग मत करो तो आपका तो अहंकार नहीं है ये कथा अगर बांग्लादेश जाए जय भी जाए तो आपको क्या है तो इसलिए आपका फैसिलिटी है ये कथा को श्रवण करने का इसका पास व्यवस्था है ठीक है तो एक कथा को सुनते रहोगे बांग्ला हिंदी अंग्रेजी सब आपको समझ में आएगा तो धीरे धीरे इसमें सारे पहुपात का विचार है सारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कृष्ण में जागर पहुपा भक्ति विरठक इनका विचार है हमारा पर्सनल कोई विचार नहीं है जो विचार हम प्रस्तुत कर रहे सारे महाजनों का दिया हुआ सारे संपत्ति इन लोगों का है हमारा संपत्ति है नहीं तो हमारा अहंकार का कोई क्वेश्चन नहीं आता तो काल बताया था जो भगवान का साथ बद्ध जीवों का कांटेक्ट होना संभव नहीं आप बोले क्योंकि ये अंधेरा है अज्ञान अज्ञान तमेर तो नाम को ही ये कैत्यव धर्म अर्थ काम मुख्य आदि ये सब तार मध्य मुख्य वाचा कवितव तो प्रधान जहां हुई थे कृष्ण भक्ति हय अंतध्यान बेंगोली बंगला पाठ करना शुरू कर दो क्योंकि बांग्ला नहीं समझोगे यू कैन नॉट टेक द एक्चुअल टेस्ट ऑफ दैट निक्टर सो यू मस्ट लर्न बेंगोली सो दो जू आर उ दो जू आर स्पैनिश स्पेनिश आर इंग्लिश एंड रशियन फॉर देम इट वाज अ जनरल ऑर्डर ओपन ऑर्डर फॉर माई गुरु महाराज यू मस्ट अंडरस्टैंड सम बेंगोली अदरवाइज यू कैनॉट गेट द टेक्स्ट ऑफ दैट टेक्स्ट आई मीन चौत्र नौ चैता भागवत ऑल इन संस्कृत एंड ऑल सो इसमें बात यह है तुम अगर बंगला समझोगे थोड़ा उसमें तुम्हारा आनंद होगा क्योंकि उसमें रस है नहीं तो समझोगे नहीं तो महाराज अज्ञान तमेर तो नाम कोहि क्विट अज्ञान तमु जो तुम्हारा अंदर में इसको बोलते हैं चीटिंग प्रोपेसिटी है। अज्ञान तमेर तो ने कोई है कोई तौग। गी तौग। गी तौग चीट करना और चीट करोगे कि किसको? को यू आर गोइंग टू चीट योर सेल्फ यू आर गोइंग टू चीट योअर सेल्फ बिकॉज यू थिंक यू आर इंटेलिजेंट आई टोल्ड यू लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दू ट्रू ये रास्ता ऐसा ही है इनमें तुम्हारा ये रास्ता ऐसा ही है तुम्हारा दिल का जो गंदक गं, तुम्हारा दिल का जो गंदगी है गंदेगी लेकर अगर तुम विचार करने बैठो तो इन एवरी स्टेप यू विल बी मिसगाइडेड। हर पल पल में तुमको पतन हो जाएगा तुम समझोगे नहीं तो सबसे बड़ा रास्ता है क्या है सिखाए स्वर्णागति सबसे बढ़िया रास्ता क्या है द एक्सेलेंट वे सिखाए स्वर्णागति भक्तर प्राण हंड्रेड परसेंट इंक्लेनेशन दैट इज द ऑन वे सबमिशन सिखाए शरणागति भक्तिर प्राण भक्तों का अंदर में प्राण जो है अरे महाराज हमारा तो प्राण है हम खाते पीते घूरते हैं घूमते हैं इसको प्राण नहीं कहा जाता प्राण बोलता है भक्तों का प्राण क्या है शरणागति तुम्हारा भक्ति का जो प्राण है भक्ति का जो जीवन है वो भक्ति का जीवन का जो प्राण है वो है शरणागति वो तुम में नहीं है इसीलिए शक्ति नहीं आ रहा है गुरु वैष्णव तो कीपात करते बहुत करते हैं, बहुत कृपा लेकिन कृपा ले नहीं पाते क्योंकि शरणागति नहीं तो अभी एक क्वेश्चन है जो महाराज भगवान का साथ बद्ध जीवों का कंटेक्ट होना संभव नहीं जीव को स्वामी जी नहीं पता तो महाराज गुरु वैष्णव का साथ बद्ध जीवों का कैसे कंटैक्ट होगा क्योंकि गुरु वैष्णव शुद्ध सत्व भूमिका में है भगवान जब शुद्ध सत्व भूमिका में है बद्ध भगवान शुद्ध सत प्योर शतगुण भगवान हैं कौन सी रियालियम में है कौन सी अवस्था में है बोले तो शुद्ध सतो भूमिका तो शुद्ध सतो भूमिका तो गुरु वैष्णव भी शुद्ध सत भूमिका है क्या शेर वैख्यानिक गुरु का महाराज का अंदर क्या तमगुण है वो भी शुद्ध सत भूमिका रिजर जगत का शतोगुण भी उसके अंदर में नहीं वो भी तो शुद्ध सतो भूमिका में है भक्तों और भगवान दोनों शुद्ध सत् भूमिका में है तो आपने कैसे बता दिया जे बद्ध जीवों का साथ गुरु वैष्णव का कंटेक्ट हो पाते कंटैक्ट होना संभव है कैसे बता दिया किसी ने क्वेश्चन किया तो जीवों सही बात सुंदर बताएं कि बद्ध जीव का साथ गुरु वैष्णव का कंटेक्ट होने का चांस है किस लिए चांस है भले ये भी तो शुद्ध सत् भूमिका है भगवान भी शुद्ध सतमिक भूमिका में विचारण करते हैं तो इसलिए चांस है इसको भगवान मानव स्वरूप पकड़ करके दुनिया में भेजा भेजा ये जगत की जितना सारे कष्ट है इनको संवेदन इसको डायरेक्टली गुरु वैष्णव का हृदय में स्पर्श होए तो गुरु वैष्णव की गुरु वैष्णव भी बद्ध को माफिक रोते रहेगा अगर जल का जो दुख कैसे किसी को खून कर दिया किसी को हंगामा किया आप देखोगे कि गुरु वैष्णव हर अवस्था में आज भी उधर चर्चा किया था हैं वहां गंजू में हमने क्या बोला था तुमने बाहर से किसी वस्तुओं को उनको दान करके कर उसका मन की प्रसन्नता विधान करो ये संभव नहीं क्योंकि वो खुद ब खुद अपने आप संतुष्ट है ही सेल्फ सेटिस्फाइड यू कैनॉट गिव समिंग To him, to make him satisfied, is not possible. And at the same time, if you take away some something from him, some problem you can create, still you can cannot see any agitation in his mind, eh? because it's like a specific ocean. The heart of a real sadhu is like Pacific Ocean. Pacific Ocean, there is twenty thousand league depth, so there is no, you know. जो समुद्र का गहराई है ज्यादा उसमें देखो शांत है उसमें ज्यादा कुछ नहीं है समझो मेरा बात तो ये गुरु वैष्णव को अपने सामने अगर कुछ समस्या हो गया फिर भी उसका दिल में बेचैनी पैदा होना संभव नहीं है तो एक ऐसे हैं जीवो को से बात बताते हैं जैसे तुमने सो गया तुमने सोया नींद में देखे तुम्हारा तुम्हारा बहन बहुत कष्ट मिलता है सपने में देखा और सपने में तुमने क्या किया वो समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया और जब तुम्हारा नीत खोला तो नीत खोलने के बाद तुम तुम्हारा दोस्त को आज ने सुबह ने उसका साथ भेंट हुआ उनको बताते आज रात को एक बुरे सपने आए मेरा दिल में हमने ये सब देखा और इसके बाद हमने समाधान करने का कोशिश किया तो जीवकों से ही बताते हैं जैसे सोए हुए आदमी सपने में किसी बूढ़े चीज या भाल अच्छा चीज को देखते हैं देखने के बाद जो उसका सल्यूशन निकालते हैं और जीव गुरु वैष्णव जो है उसका भी हालत ऐसा है गुरु वैष्णव का हालत भी ऐसा है कैसा है वो गुरु वैष्णवों का साथ डायरेक्टली ए जय जगत का जो कंफ्लिक्टशन इन ने कैन नॉट टच डायरेक्टली हार्ट ऑफ गुरु वैष्णव सो जीव से गुड और बैड एंड इन द मॉर्निंग टाइम यू आर एक्सप्रेसिंग योर एक्सपीरियंस टू वन ऑफ योर गॉड बी टू सम्बॉरी तुम्हारा कोई गुरु भाई और बस दोस्त को तुमने जैसे सपने देखे हुए चीजों को वर्णना करते हो ये गुरु वैष्णव भी ऐसा किसी का दुख देखा तो ये दुखों को साथ उसका डायरेक्टली कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता लेकिन जैसे सपने में दुखे हुए चीजों को सल्यूशन निकालने का लिए कर, निकालने के लिए तरसते हैं गुरु वैष्णव ऐसा माफिक वो भगवान को प्रार्थना करते हैं भगवान ये जीव जीवात्मा को कष्ट मिल रहे तुमको समाधान करना पड़ेगा समझा तो इसी बात को हमने कल काल काल, काल बताए थे जब वैष्णव वेरो आवेदन है कृष्णो दया मेहन पति हन सर दैट इज द प्रोसीज़र ये रास्ता हमने बता लिया अब संतों का जो सिम्टम है लक्षण है इसको हम बताते चले तो छह महीना लगेगा कम से कम इसका ऊपर प्रवोशन एक एक करके साधु कैसा है बहुत समय लगे और आपको भजन करना पड़ेगा काल आपने पूछे जे कैसे हमारा लिए संभव है नकली असली बताए थे प्राकृत अप्राकृत इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड राइट नाउ है दैट बॉय आई मीन दैट डिबोट ही पुटेड वन क्वेश्चन बिफोर मी हाउ टू डिटेक्ट व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज फॉल्स हु इज जेन्यन डिबोटी हु इज फॉल्स ही पुटेट प्राकृत अप्राकृत तो, प्राकी तो हाँ। ये क्वेश्चन का ये आंसर है जैसे तुम मार्केट में किसी पत्थर जो है ज्वेल्स जो है इसको लेके मार्केट में गया है? और मार्केट में गया तो आपको अगर कोई असली जह, जहरी जहरी जानते हो ज्वेलरी मैन जो जिसका नजर बहुत पक्का है इसका सामने सारे स्टोन को रख दिए तो ज्वेलर बोले ऐसा सब बेका इसमें से एक है जेनविन निकाल के देख दिया क्योंकि ज्वेलर का आंखें जो ऐसा सेटिंग हो गया वो सारे देख लिए ये नकल है सारे नकली फेंक दो इसको कोई कीमत नहीं फूटी कोरी इसका कीमत नहीं है वो कैसे बताया कि वो असली जहरी है तो तुमको अगर जानने का यह इच्छा है कौन कौन साधु कैसा है नहीं है आप अपमान नहीं करोगे किसी को अपमान नहीं करोगे लेकिन आपका दिल में अगर इच्छा है हमको जानने का इच्छा है सिल भक्ति कोई खनक महाराज कैसा है आप कैसे हो आप जो प्रवचन देते हो आपका स्थिति कैसा आप चीटर हो कि जेन्युन हो तो ये समझना तुम्हारा बस का काम नहीं है तुमको पहले क्या करना पड़ेगा यू विल हैजन योर सेल्फ विथ फूल सरेंडर देन ग्रेजुअली सुप्रीम लॉर्ट विल गिव यू समावर टू डिटेक्ट वाट इज व्हाट बलदाव जी महाराज गुरु तत्व एप्सलूट गुरु तत्व वो तुम्हार चौक तुम्हारा जो आंखें हैं इसको साफा कर देंगे तुम देखने का साथ साथ समझ किसी के हृदय में क्या है इधर आने के बाद समझे गए मंदिर के अंदर में सच्चा सेवा पूजा हो रहा है कि नहीं मंदिर में कोई व्यभिचार कर रहा है कि इसका वातावरण उसका समझ में आ जाएगा जैसे गंजू में जाऊं हमने आज सुबह में बताया गंजू में सिलसाई महाराज कब पधार गए आप आखणस गोसाई महाराज का भजन कुटी में जाने के साथ सब एक रिएक्शन होता है लेकिन हर कोई का नहीं होगा होगा बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच सेंसिटिविटी सो देट दे कैन फील देट इज द एक्चुअल फेस वेर सेल वैखणस गोसाई महाराज डिट भजन है? समझ गया मेरा बात यही बात है तुम समझ जाओगे कि कौन हरिकथा वास्तव हरिकथा है कौन हरिकथा पैसा कमाने का हरिकथा तुम निर्वृंदावन जाके डिक्स लाओगे एक सौ डेढ़ सौ रूपया वो चलाओगे तुम नरक में जाओगे हम तो कुछ नहीं बोल सकते वो लोग तो व्यापार करने के लिए दस लाख रुपया लगेगा बीस लाख रूपया लगेगा तब भगवत प्रवचन करे मरने का बात तो वो लोग सारे नरक में जाए शास्त्रों का विचार है लेकिन हमारा कहना कोई मानेगा नहीं किसमें क्योंकि उसमें एंजॉयमेंट है में जागे आप डीक्स लाओगे उसका कथा उसका कीर्तन सुनोगे हमारा कथा में तो थप्पड़ है एक एक कथा में एक एक थप्पड़ पड़ेगा है ना माय स्पीच इज लाइक अ स्लैपिंग सो हू इज गोइंग टू हियर है so I don't expect many people coming सो आई डोंट एक्सपेक्ट मैनी पीपल कमिंग एंड गिविंग रेस्पेक्ट टू मी इवन ए सिंगल पर्सन इज देयर देन आई कैन डिलीवर माई स्पीच देट इज आई एम वेरी सेटिस्फाइड आई डोंट नीड थाउजेंडीड मी प्रेस रिपोर्टर दिस आई फील डिस्कास्टेड इफ सो मैनी पीपल कमिंग टू मै एंड डिस्टर्बिंग मी हरी कथा का वातावरण आप पैदा कर दोगे एक व्यक्ति को यह मंदिर का अंदर बैठा दो हम पूरा बोलते रहेंगे ऑटोमेटिक सूरज कुंड में जब भजन करता था वहां ऐसा एक आदमी बैठे रहे और लेंट्रन जल रहे वहां लाइट नहीं है लेंट्रन जल रहे हैं चारों अंधेरा है आचार्य महाज यूज टू सीट इन फ्रंट ऑफ मी द सिंगल पर्सन एंड स्पीकिंग 15 इयर्स बैक इन सूर्य कुंड इन बिंदटरीट वॉज नॉट एक्चुअली सोलिटरी हरी का था नोवर इज देयर Then I can speak, and Supreme Lord can hear. Many times it's happened. I'm alone. Ten years back, twelve years only alone. Two months I'm speaking Harikatha all the time, but nobody is there, right? So I think Guru Vargho is there, Prabhupada is there, Bhaktimana Thakur, my Supreme Lord Chaitanya Mahaprabhu is there, and everybody is there. One time, what happens? You see, in America, one. The only disciple that time of Silla Sami Maharaj, he arranged for a big hall, big hall right? with thousands of dollar. He book one hall, and in that hall, that speech was due. I mean today at 4 p.m. Sami Maharaj can speak. He invite thousands of people that you can come. and attend the speech of this indian sage but when the speech started nobody was there nobody all vacant who is going to hear hisna philosophy so the disciple the only disciple was very dependent maharaj i am sorry i invited so many people here but nobody coming here to attend the speech nobody is there sai marg was laughing why you say nobody there i see everybody here all my guru vargo all everybody thousands of lakhs of devotees ha yeah. they are there i can see the hall is full packed up house full you see nobody is there right so that way someone was started speaking harikatha and kirtan ha yeah? but those were Always in favor of nobody, I cannot speak It's it's very uh, disregarding for for me, me. insulting me. Not not that, that, a pure devotee is not like that, right? समझ आया ना, मेरा सामी ने एक दफे अमेरिका में हरी कथा बोलने के लिए बैठे एक हॉल में बड़ा हाल उनका उस जमाने में एक ही शिष्य बना था स्वामी महाराज इसको उनका प्रतिष्ठा था उस जमाने में वो हल्को वो हल्का अंदर हरी कथा है लेकिन ये जो शिष्य है हजारों आदमी को निमंत्रण किया किसी ने आया नहीं सामी महाराज जब कथा बोलने शुरू कर एक आदमी नहीं है सिर्फ वो डिसाइबल वो शिष्य है अ है तो शिष्य वो दुख के मारे बता महान गुरुजी हमने बहुत आदमी को निमंत्रण किया लेकिन आई एम सॉरी नो वरी केम तो साई महाराज बोले तुम क्या कहते हो हमने देखता है हमारा इतना इतना आदमी आए हैं इधर हाउसफुल हो गया या कितना अपराकृत जगत का सारे सरे गुरुवर्ग सारे आकर पूरा हाउसफुल तुमने बोलते है कोई नहीं है लाभ पूजा वादे में लाभ पूजा प्रतिष्ठा का इच्छा है तो यू कैन नॉट स्पी घरिकाथा यू कैनॉट स्पी घरिका हरिकथा कैन नॉट टच योर टांग हरिकथा कैन नॉट टच योर टांग सो लॉन्ग यू आर एक्सपेक्टिंग लाभ पूजा प्रतिष्ठा कृष्ण कीर्तन गानतन कला पथोजनी भ्राजिता सद्भक्ताबलिंस चक्रमो सैनी विहारास्पदं कर्णानंदी कलधनी मे जिह्वामरू प्रांगणी श्रीचतन दया निधेत लीला सुधा स्वर्धुनी कृष्णोत्तन गानी राजितावली हंस चक्र मधुपो से मरु प्रांगणे माई टांग इज़ माइ टांगजर्ट डेजर्ट यू नो हैं ओनली सैंड एंड सैंड नो अटर नो नो सो हरिकथा इफ नॉट देयर इन माई टांग माई टांग इज जस्ट फाइ डेजर्ट हमारा जीव मरुभूमि का माफिक है तुम्हारा जीवा मरुभि का माफिक अगर तुम्हारे जीवा में हरिकीर्तन ना आए समझा मैं और लास्ट बात सिल गोस्वामी महाराज के बारे में हम बताना चाहें वो क्या है संतों का दब... संतों का क्या सिंटम है साधु का सिंटम है वो गुरु वैष्णव को बहुत प्यार करते हैं साधु का सबसे बड़ा पहचान है और गुरु वैष्णव को पागल का माफिक प्यार करते समझा so, सो श्रील वैखण गुरुसाई महाराज पहुपा जाने का बाद गंजू में आकर तो भजन किए प्रचार भी किए और ये जो गंजू में जो गए हमने भजन कुटीर में भजन करने का टाइम किसी गुरु वैष्णव साउथी में इफ एनी गुरु वहिश्णाव गुरु वैष्णव गोइंग थ्रू दिस लाइन आई मीन भैया ब्रह्मपुर ब्रह्मनगर इफ एनिबडी लाइक श्री भक्ति होती तो माधव गोस्वा महाराज श्री भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वा महाराज और श्री नरोत्तम ब्रह्मचार्य मीन्स भारती महाराज एनी बडी और भक्ति होता तो, भक्ति हृदय बणदेव गोस्वामी महाराज एनी बडी गिश supposedly i have ticket for south india they are going this to hyderabad maybe madras anyway eh vizag anyway if vaikhanso go to himar get an information about it then he will take step so that he can sharp guru goshna properly so many prasadham he is cooking himself because morning time by 8 pm the train coming here he will go and take so many prasadham for them take ंगस्टेंड एनी टाइम मे बी नाइट टू मे बी नाइट टाइम टू ट्रेन पासिंग दहीवाड़ा दहीवाड़ा साउथ इंडियन डिस्ट यू कैन मेक सो दैट इट कैन नॉट गेट रोटन जब भी ट्रेन का टाइम है पूरी गुरु वर्गो गुरु भाई इधर से जाए तो विकनेश गोस्वामी महाराज को अगर खबर मिले तो खुद अपना हाथ में रसोई करते थे रसोई करके पेपर से कितना भक्तों आते सब लेके खुद तब तबका जमान में इतना गाड़ी घोड़ा नहीं था बाबा वो सब लेके उस स्टेशन में जाए खड़ा है जब गुरु वैष्णव आए स्टेशन में जाके धन्यवाद करे गुरु भाई आए हैं सब दे के सब अगर किसी ने सुलभक्ति गुस्से तो माधो गुस् महाराज या तो कोई सन्यासी या तो भक्तिवल अवती तो को श्री महाराज ये सोच लिया कि महाराज चैन का टाइम है सामार का सीजन है गर्मी का सीजन है महाराज जी को खबर मत दो महाराज जी खबर देने से खाना लेकर प्रसाद लेके आ जाएगा खुद बेखुद रसोई करेगा और प्रणामी देने आ जाएगा इससे अच्छा तो खबर मत करो पहुंच गया और बाद में अगर कभी महाराज जी को खबर चला कि ये रास्ता में गया था हमको खबर नहीं दिया तो इतना गुस्सा होता था इफ informing नॉट इन्फॉर्मिंग इन इफ संबॉडी डोंट लाइक टू इन्फॉर्म महाराज बिकॉज so महाराज बीकम वेरी बिजी वेन आफ्टर इफ महाराज गेट इन्फॉर्मेशन दट माधु कुर वेन वेन this way but didn't inform me because of my travel.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 At the last time, he used to he used to request his sevak, please take me to Bindavan. I like to go to Bindavan, like Mahaprabhu. Mahaprabhu, eh? asking one panda inside the temple of Jagannath, where is Nandan? Nandan, where is Krishna? Come with me. I can show you. He is catching the hand of Mahaprabhu and taking him to in front of Jagannath. See, Nandan, Nandan, Krishna sitting here. Oh, you saved my life. नाम आई सी नंदनंद राइट इज अड ऑफ चैतन्य महाप्रभु आई एम mode of separation, feelings of separation. So when he developed the strong feeling of separation, so he cannot live. Oh please take me to Bindavan, please take me to Bindavan. हमको Bindavan ले चल लो तो नीतायू वो जो है सेवक जो है और दो एक रहते थे उसको क्या कर चलो महाराज वृंदावन चले कम लेटेस्ट गो टू वृंदावन चैक इंड हाथ लेकर गांव का अंदर विलेज का अंदर जहाँ वैर कोई परिक्रमा की वृंदावन देन वन पौंड बिग लेकृषी महाराज राधक राधक राधा कुंड समझ गया ना मेरा बात वो गांव का बाहर जो दो पुष्कन्नी है पौंड वहाँ जाएगा महाराज ये राधा कुंड है गोवर्धन और उसका बाद परिक्रमा परिक्रमा करने के बाद अब महाराज आप चलो उसको लेके आ दे तुष्टी तो ऐसा मापिक फीलिंग्स अनुभव है गुरु वैष्णव का अंदर तो आप कभी भी उसको पहचान नहीं पाओगे आप देखोगे बूढ़ा पड़ा हुआ है बीमार है ये सब देखोगे आपका सत्यनाश हो जाएगा है सो so, गुरु वैष्णव को पहचानने के लिए यू मस्ट बी सिंसियर फास्ट तुमको सिंसियर होने का जरूरी है जरूरत है सिंसियर हो जाओ तो बाद में सारे समस्या भगवान तुमको मंगल करें क्योंकि ये ब्रह्मपुर है साधारण जगह नहीं है ए? इसका नाम क्या है ब्रह्मपुरम ये ऑर्डिरी जगह नहीं है एक एक करके जिस हमारा भक्त पैदा हुआ है यह बड़ा आश्चर्य जाएगा इसलिए देखो कोई जगह हमको जाने का इच्छा नहीं होता महाराज ने इतने प्रेम से बुलाया तो आ गया समझा मेरा बात सो so, पहला श्लोक जो शुरू किया तो उसका व्याख्या नहीं हो पाए टाइम इज लिमिटेड आई एम गोइंग टू डू माय माई हरीनामसो सो बांछा कल्पत रु विकास पावन प्रो वैष्णव